अधिकांश टीकाकारों ने वेदानाम वेद को अलग ही लिखा है इतिहास पुराणम पंचम ये इतिहास पुराण को पांचवा और वेदानाम वेदम को अलग से गिना है, यहां तक कि शंकराचार्य जी ने भी वेदाना वेदम को अलग लिखा है और वेदानाम वेदम से उन्होंने व्याकरण का ग्रहण किया है संस्कृत व्याकरण का ग्रहण किया है और बाकी भी जो वेदांग हैं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 और उससे बढ़कर के उन्होंने फिर वाणी को कहा था यानी शब्द वाक्य हैं उनके जो अर्थ होते हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण तो होते हैं लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है उसके बाद भी व्यक्ति शोक से तर जाए ये आवश्यक नहीं है तो उसके बाद अगली चीज बड़ी बताई थी मन यानी मनन विचार विमर्श को ऊहा ये जो मनन है वो शब्दार्थ से भी बढ़कर के है और इसके बिना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 सप्तम प्रपाठक प्रपाठक के पहले खंड का दूसरा प्रभाग इसमें जो अंत में एक शब्द आया है सर्प देव जन विद्यामो अध्ययी तो ये सर्प विद्याम देव विद्याम जन विद्याम ये अलग अलग लगेगा या फिर ये एक ही है सारा नहीं, इसको सर्प विद्या को अलग और देवजन को अलग ऐसे कर दिया है सर्पव विद्या एक हो गई और देव जन विद्या अलग हो गई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 तो ऐसे में वो इन गंभीर चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाता जैसे साहित्य है साहित्य का भी अपना आनंद होता है सूक्ष्मता होती है बुद्धि तीक्ष्ण होती है समझ बढ़ती है लेकिन जनसामान्य उसके लिए समय नहीं निकाल पाता जो इसी में ही मेहनत में लगा है अपनी आपूर्ति में घर परिवार में ही संलग्न है वो बह से बैठ नहीं सकता है दस समस्याएँ रहती हैं और समय भी नहीं निकाल पाता है थक जाता है और जो पास निश्चिंत रहते हैं वो फिर ऐसी रचनाएँ करते हैं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 वो वेद विद्या से भिन्न क्या है ये क्या तात्पर्य खोलने की बात हो जाएगी लेकिन उन्होंने इसको वेद विद्या की तरह से खोला है शंकराचार्य जी ने उसका भेद को तो मेरे को पता नहीं लग पाया क्या अंतर है और कुछ कुछ न हाँ जी इसी में आगे जो शब्द आया अध्ययी हाँ तो अध्ययमी शब्द वैसे यहाँ पर एक धातु है तो ये स्मरण करने अर्थ में आता है अध्ययमी मतलब स्मरण किया मैंने इनको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 अब मान लो ये व्याकरण को कहेंगे तो व्याकरण को अध्ययन किया इसका मतलब है बस केवल अष्टध ही याद किया या व्याकरण के सूत्र याद किए इतना ही हम ले पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति फिर भी सीखता ही है उस सब को करते करते भी तो पर फिर भी हां ये शब्द मात्र पे ही केंद्रित है नाम नाम जो कहा गया तो वो स्मरण के रूप में हम समझ सकते हैं और उसमें भी वो ये समझने लग गया है कि ये शब्द कैसे बना है किस लकार का है किस वचन पुरुष इत्यादि जो चीजें कुछ देखी जाती हैं शब्द की दृष्टि से उसमें वो कुछ अच्छा हो गया है स्वर आदि भी धर्म माने जाते हैं उनके उनको भी ले सकते हैं हम स्वरों को तो ऐसे कुछ ले सकते हैं लेकिन ऐसी है सीमिति हाँ। और एक है आचार्य जी इसमें पित्रियम शब्द जो आया है हाँ। वो व्याकरण में पितुर यज्ञ एक सूत्र है उससे बनता है जो पिता से आया हुआ है उसको पितृियम बोलते हैं तो जो पिता पिता महा की परंपरा से जो कुल में जो चीजें अथवा जो ज्ञान आता है तो उसको भी पित्रियम शब्द से लिया जा सकता है ले सकते हैं इसमें वहां से आया हुआ वो क्या चीज है ये हमारे को खोलना होगा पितरों से जो आया है वो क्या चीज है व्यवहार को ले सकते हैं यहां जैसे पित्रियम के अर्थ सबने यही किए हैं कि जो पितरों से संबंधित है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 जिन जिनने इनको किया है संकल्प तो वहां पर है उसके बिना वो कर नहीं सकता था बिना संकल्प वाला इन तीनों को ही नहीं कर सकता था तो वो संकल्प रूप ही है यानी बिना संकल्प उनका सोचा ही नहीं जा सकता संकल्प प्रतिष्ठित आनी वो संकल्प पे ही आश्रित है संकल्प हटा दीजिए तो कोई नाम और ये वेद कोई स्मरण करना और वो कर ही नहीं सकता है व्यक्ति क्यों करेगा वो इस संकल्प पर आश्रित है यहां पूर्ण विराम अब संकल्प की महत्ता बता रहे हैं कि संकल्प कहाँ नहीं है संकल्प सब जगह पर है तो सम अक्रिपताम द्यावा पृथ्वी द्व्युल और पृथ्वी ये जैसे संकल्प वाले हैं अच्छी तरह संकल्प वाले हैं तो एक जगह चल रहे हैं बिल्कुल उसमें एक तरह से जो संकल्प लिया हुआ होता है वो इधर उधर नहीं देखता है इधर उधर भटकता नहीं है वो संकल्प वाला उसी तरफ बढ़ता चला जाता है ये विशेषता होती है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 विचारों का संकल्प तब समर्थ हो पाएगा सार्थक हो पाएगा जब कर्म हो पाएंगे हमारो विचार विचार हैं और कर्म में आनी रहे कुछ तो विचार किस काम के विचार तक आके रुक जाए तो कुछ नहीं होगा इसलिए कर्म उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका आधार हो गया एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं इस बात को बड़ी प्रबलता से बताया जा रहा है सब संकल्प वाले हैं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 और मनुष्य का संकल्प नहीं हो रहा है तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं अब वृष्टि भी हो रही है अन्न भी आ रहा है प्राण भी चल रहे हैं मंत्र भी हो गया लोकों का संकल्प नहीं है तो कुछ नहीं है लेकिन अब इसके बाद में एक बात और कह रहे हैं कि लोक से संकल्पते सर्वम संकल्पते इस लोक के संकल्प के लिए यह सारे के सारे संकल्प कर रहे हैं अभी तक उनके संकल्प के लिए ये इनके लिए ये उनके लिए ये एक एक करके आ रहे हैं और लोक उन सब पीछे वाले के सबसे सब नीचे लोग आ गया है जैसे कि यह सबसे छोटा हो लेकिन दूसरे ढंग से अब क्या कह दिया कि लोक के संकल्प के लिए लोक के संकल्प की सार्थकता के लिए इन बाकी सारों के संकल्प हैं ये अन्न ये वृष्टि ये कर्म ये विचार ये सब किसके लिए लोक के लिए जीव के लिए जीवित जीव, व्यक्ति के लिए ये सब इसके लिए हैं, बाकी ये सब आपस में एक दूसरे के लिए नहीं है वास्तव में ये प्राणी के लिए जीव के लिए है जीवन के लिए है तो लोक से ही सर्वम संकल्पते तो सबको देखो संकल्प मैं बता दिया हर जगह संकल्प तो ही संकल्प है तो कहा स एश संकल्प है यही संकल्प है और संकल्पम उपास संकल्प की उपासना कर यह भी बहुत आवश्यक है और हम छोटा बड़ा अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ संकल्प करते ही है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 ध्रुव लोगों को ध्रुवान लोकान लोकान को सब आगे आगे जोड़ते जाएंगे ध्रुव ध्रुवान प्रतितिष्ठान, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रतिष्टित हुआ स्थिर हुआ हुआ प्रतिष्ठित लोगों को प्राप्त कर लेता है अव्यथमानन, अव्यथमान परेशान न होता हुआ अव्यथ पीड़ित न होता हुआ पीड़ित न होने वाले लोगों को अभी सिद्ध कर लेता है प्राप्त कर लेता है ये जितने हैं इनको लोक के साथ में जोड़ लेंगे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 तत्रसे यथा कामचारो भवती वहां वहां वो पूर्वक जितना जाना है उतना आगे बढ़ जाता है वो उसको प्राप्त हो जाती हैं चीजें और जब ये कहा इसलिए यह संकल्पम हम ब्रह्मी उपासते तो नारद जी फिर सनत कुमार जी से पूछते हैं अस्थि भगवत संकल्पात भूया ही थी क्या संकल्प से भी बढ़ के कोई है तो बोले हाँ संकल्पात वाह भूयो अस्थि थी, थी उससे भी बढ़ के बोलो तो बताइए मेरे को अब संकल्प से बढ़ के क्या बताएंगे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 समझदारी के अर्थ में है अनुभूति के अनुभव के अर्थ में है और उसका तात्पर्य यह होता है कि जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति में मुझे यह करना चाहिए ऐसे करना चाहिए इससे पहले ऐसा हुआ था आगे ऐसा होगा यह करने से आगे यह समस्या नहीं आएगी पहले यह समस्या आई थी ऐसा करूंगा तो ये जो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 एक प्रतीकात्मक बताया जाता है अब वहां वो जो उसका निर्णय होता है ये जो समझ है उसको यहां पर चित्तका है बोले ये संकल्प से भी बड़ी है और किसी ने संकल्प तो कर लिया कि ये करूंगा लेकिन स्थिति परिस्थिति काल को उसने देखा नहीं वहां पर और अपने संकल्प से चला गया चला गया हानि हो जाएगी नहीं मैंने तो संकल्प कर रखा है मैं संकल्प कर रखा है कि मैं चलता चलूंगा रोकूंगा नहीं इतने घंटे तक चलता रहूंगा यह कार्य करता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा अब उस संकल्प में उसके आसपास का कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया अब क्या करेगा वो संकल्प को रखेगा नहीं मैंने तो वो संकल्प ले रखा है और संकल्प सबसे बड़ा है तो संकल्प को तो तोड़ना नहीं है अब जो किसी स्थिति आ गई है क्या करेगा वो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 चिंता मत करो मैं पहुंच ही जाऊंगा अब बीच में अब कोई भी मिल भी गया जो उसका जिसको वहां मिलना था तो भी नहीं संकल्प पूरा होना चाहिए मेरा अब ये देश काल परिस्थिति समय जो आया है उसको नहीं सोच पा रहा है तो ये जो विचार है समझना ये संकल्प से भी बढ़कर के तो कहा चित्तम बाबा संकल्पात भूय तो चित्त संकल्प से भी बढ़कर के नंकराचार्य जी ने इस पर लिखा है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 जीवन भर के लिए संकल्प कर लिया ऐसे ही थोड़ा ना कर लेता है और संकल्प यानी वास्तविक संकल्प तब होता है जब वो समझदारी से करता है तो इसलिए इन्होंने कहा यदा वही चेताए थे अथा संकल्प थे। और जो ढीला मिला बिना विचारे भी संकल्प करते हैं वो भी थोड़ा तो विचार करते हैं कुछ ना कुछ तो करते हैं बिना उसके या विचार केवल यू ही सामान्य मानन नहीं है आगा पीछा सोच के समझदारी से जो होता है तब तो फिर वो संकल्प लेते हैं अथा मनस्यति और जब संकल्प लेता है तभी फिर वो मनन करता है उस विषय में और विस्तार से अथवाचम ई रही फिर वाणी को बोलता है अर्थ को जानता है बोलता है ताम नाम नामनी ई रहे और फिर वो नाम से को उच्चारित करता है यानी पीछे के जो सारे आयत थे वो तब हो पाते हैं जब ये चित्त होता है नामनी मंत्रा एकम भवंती मंत्रेशु कर्माणी और इस नाम में ही ये सारे मंत्र एक होते हैं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 जो बहुत कुछ जानने वाला है वो भी अचित्तो तो भवती यदि समझदार नहीं है समय के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता है समझ नहीं है उसकी तो, तो ना यम अस्थिति एवं एनम आहू लोग उसको क्या कहते हैं ये कुछ भी नहीं है नास्ती है ही नहीं है ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं है अब यूं कितना भी जानता है वो दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लिए दुनिया भर घूम लिया सब कुछ डिग्रियां ले, ले ली उपाधियां ले, ले ली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 तो लोग जिस जो कुछ नहीं कर पाए समय आने पर उसका ज्ञान धरा का धरा रह गया काम ही नहीं आ रहा है उसका संगति संगतिपूर्वक कुछ कर नहीं पा रहा है ना अस्तिति नहीं है कुछ भी नहीं है ये ऐसा होना ना होना बेकार है विद्वान के रूप में है लेकिन ये कर नहीं पा रहा है तो ना एम अस्ती एवं एनम आहु लोग उसको यही कहते हैं आगे यद वेद यदवा अयम विद्वान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 कम जानता है उपाधियां कम है शास्त्र कम पढ़े लेकिन चित्तमान भवती ये रही है जिसको काल के अनुरूप क्या यहां करना चाहिए उसको जो जानता है अल्पवी चित्तमान भवती तस्मयी एवं उतर शुश्रूषंते उसको ही लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि कसौटी तो वो है ये जो परिस्थिति आई है यहां आप कैसा व्यवहार कर रहे हो यह कसौटी है तो लोग उस, उसको सुनना चाहते हैं उसको जानना ये इसने क्या किया यहां पर इस परिस्थिति में क्या किया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 तो ये चेत है तो ये जो चेतन है ये संकल्प से बड़ा है मनन से बड़ा है ज्ञान से बड़ा है पीछे जो सारा आया वो शब्दों के अर्थ ज्ञान उस सब से ये बड़ा है तो तस्मय एवं उत शुश्रूष अंत लोग उसी को सुनना चाहते हैं इसलिए अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं चित्तम ही एवं एशाम एकाएनम वही इनका एक आधार है सबका चित्तम आत्मा चित्त ही आत्मा है जैसे पीछे मन को आत्मा कहा था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 इसी के लिए लगा रहता है तो चित्तान वही सलोकान ध्रुवान ध्रुव तो वो चित्त जो इस तरह की समझदारी वाले लोक हैं उनको प्राप्त कर लेता है और ध्रुव होता हुआ ध्रुवों को लोकों को प्राप्त करता है प्रतिष्ठित होता हुआ प्रतिष्ठितों को प्राप्त करता है दुखी न होता हुआ दुखी रहित स्थितियों को प्राप्त कर लेता है और जहां तक चित्त की गति है वहां तक इसका यथा कामचार होता है अव्याहत गति से जाता है वहां पर विचरण करता है तो जो ब्रह्म की उपासना चित्त के रूप में करता है इस समझदारी के रूप में करता है नाराज जी ने फिर उसको कहा पूछा कि अंतिम आ गया है या कुछ और भी है तो अस्थि भगवान चित्ताद भूया ही इससे भी बढ़कर के कोई चीज है क्या तो बोले यह चित्ताद वाव भूयो अस्थि भाई इससे भी बढ़कर के कुछ है और है बोले तो तन में ब्रूही भगवान ब्रूही बताइए भगवान मेरे को वो भी बता दीजिए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 और एक तरह से हम ये परमात्मा की उपासना कर रहे होते हैं इस तरह से सामर्थ्य बढ़ाते हैं क्योंकि परमात्मा ऐसे ही चलता है परमात्मा इन सब से युक्त है आगे देखिए तो इससे भी बढ़ के क्या है तो छठे खंड में कहा ध्यानम वाव चित्ता भूयो ध्यान इस चित्त से समझदारी से भी बढ़ाए ध्यान का मतलब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 लेकिन बोले उससे बढ़कर के भी और कुछ तो ध्यान हम वावचित हुए चित्त से बढ़कर के समझदारी और कालज्जता देशकाल को जानने वाला परिस्थिति को जा उससे भी बढ़कर के क्या है ध्यान है अब ध्यान की प्रशंसा कर रहे हैं बोले ध्यान ही छोटी मोटी चीज नहीं है हमें ही नहीं करना है तो बोलते हैं ध्याती व पृथ्वी ये पृथ्वी कैसी है जैसे कि ध्यान कर रही है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 विचार एक ही बना हुआ है तो ऐसा नहीं लगता जैसे पृथ्वी एक ही विचार लिए हुए घूम रही है तो अरे ध्यायती व पृथ्वी जैसे पृथ्वी ध्यान ही कर रही है ध्यायती व अंतरिक्षम ये अंतरिक्ष जैसे ध्यान ही कर रहा है और ध्यायती व्यहू ये द्व्यूलोक भी ध्यान ही कर रहा है तीनों लोगों का बता दिया पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक और द्व्युल और व आपो ये जल भी जैसे ध्यान कर रहा है अब ध्यानी को तो सब कुछ ध्यान ध्यान लगेगा किसी ये भी ध्यान कर रहा है वो भी ध्यान कर रहा है तो ध्याय आपो व आप पर्वता ये पर्वत कैसे हैं जैसे कि ध्यान कर रहे हैं देखो कवि की कल्पना है अब कोई उसको कुछ और भी कह सकता है वो रखे जैसे ध्यान में बैठे हुए ध्यायती पर्वता और ध्यायंती व देव मनुष्य ये देव और मनुष्य भी जो है जैसे कि ध्यान कर रहे हैं सारे के सारे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 वो ध्यान के आपात अंश वाले होते हैं ध्यान के प्राप्त अंश वाले होते हैं यानी उन्होंने कुछ ना कुछ ध्यान का अंश अवश्य प्राप्त किया क्या कहा यह मनुष्यना महत्ता प्राप्त बनती इस मनुष्यों में जो कोई भी महत्ता को बड़प्पन को प्राप्त करता है औरों से अधिक बनता है वो उसने ध्यान के कुछ ना कुछ अंश को अवश्य प्राप्त किया यानी तो वह जा नहीं सकता था अर्थात oluyor?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 पूरा नहीं किया ध्यान हो सकता है कोई कह सकता है कि ये पूरी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे ध्यान की लेकिन ध्यान का अंश तो उसमें आया है। तो यह मनुष्याना महत्ता प्राप्त ध्याना पदांशा इव एवते भवंती उसके उसे प्राप्त जैसे ही होते इस पंक्ति को भी ध्यान की ध्यान को सिखाते हुए और ध्यान की महत्ता के लिए बोल सकते हैं इस पंक्ति को देखो जो भी कोई प्राप्त होता है बिना ध्यान के तो होता ही नहीं है ध्यान करना ही होता है हमारे इसलिए ध्यान जितना करेंगे उतनी महत्ता को प्राप्त करते जाएंगे उतनी वृद्धि को हम प्राप्त कर लेंगे अब जिन्होंने बढ़पन प्राप्त किया है उन्हीं का ही नहीं और ध्यान की महत्ता बता रहे हैं ना अभी तो ध्यान कितना व्यापक है तो बोले अथ ये अल्पा हा। जो कम है जो बड़े हैं उन्होंने तो ध्यान के अंश को प्राप्त किया है जो छोटे हैं जिनको हम छोटा कह रहे हैं अल्प हैं वे भी कल ही न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 कि उसको गलत मान रहा है है नहीं गलत लेकिन गलत मान रहा है उसके पीछे पीछे बोल रहा है वो फिर भी थोड़ा सा दब करके बोल रहा है क्योंकि वो उतना दृष्ट नहीं है दृष्ट मतलब ढीठ नहीं है उतना उद्धत नहीं है इतना वो कम से कम पीछे एक जो पीछे बोलता है सामने हिम्मत नहीं होती ना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 सतड़े भी होता है ओप्स